विवेकानंद साहित्य स्फुट विचार अठारह सौ ईस्वी में मद्रास में संग्रहित हिंदू धर्म के तीन सारभूत बातें हैं ईश्वर में श्रुति रूप वेदों में कर्मवाद और जन्मांतरवाद के सिद्धांत में विश्वास यदि कोई वेदों का गंभीर अध्ययन करे तो उनमें उसे समन्वय धर्म प्राप्त होगा हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के बीच एक भेद यह है कि हिंदू धर्म में हम सत्य से सत्य की ओर बढ़ते हैं निम्न स्तर के सत्य से उच्च स्तर के सत्य की ओर भ्रम से सत्य की ओर नहीं विकास रूप दुर्वीक्षण यंत्र द्वारा वेदों का अध्ययन किया जाना चाहिए उनमें एकत्व तो में पूर्णता प्राप्त कर लेने तक धार्मिक चेतना की प्रगति का संपूर्ण इतिहास है वेद अनादि है शाश्वत यह कहने का यह अर्थ नहीं है जैसा कुछ लोग भ्रांति व समझते हैं कि वेदों के शब्द अनादि हैं वरन वेदों में उपदिष्ट आध्यात्मिक नियम चिरंतन हैं। ये नियम जो नित्य और शाश्वत है विभिन्न अवसरों पर महापुरुषों या ऋषियों द्वारा खोजे गए हैं यद्यपि उनमें से कुछ विस्मृति के गर्भ में चले गए हैं और कुछ अब सुरक्षित हैं जब कुछ लोग विविध दूरियों और कोणों से समुद्र को देखते हैं तो हर व्यक्ति उसका एक भाग अपने क्षितज के अनुसार देखता है यद्यपि हर व्यक्ति यह कह सकता है जो कुछ वह देखता है वही वास्तविक समुद्र है वे सभी सत्य कहते हैं क्योंकि वे सभी उसी विस्तीर्ण सागर के अंश हैं यही बात धर्म ग्रंथों के विषय में है यद्यपि ऐसा जान पड़ता है कि उनमें भिन्न मत और परस्पर विरोधी वक्तव्य है परंतु वे सभी सत्य कहते हैं क्योंकि वे सभी उसी एक असीम सत्य के वर्णन है जब कोई प्रथम बार मृग तृष्णा को देखता है तो वह उसे सत्य मानने की भूल करता है और उसमें अपनी प्यास बुझाने के निष्फल प्रयास के बाद समझ पाता है कि वह मृग तृष्णा थी किंतु जब कभी उनके बाद भविष्य में वह उसे देखता है तो स्पष्ट वास्तविकता होते हुए भी यह विचार सदैव उसके सामने आता है कि वह मृग तृष्णा देख रहा है एक जीवन मुक्त के लिए यही हाल माया के संसार का है कुछ वैदिक रहस्य केवल कतिपय परिवारों को विदित थे जैसे कि कुछ शक्तियां प्राकृतिक रूप से कुछ परिवारों में होती है इन परिवारों के विनाश के साथ ही वे रहस्य भी नष्ट हो गए वैदिक शरीर विज्ञान आयुर्वेदिक से कम पूर्ण न था अवजवों के विविध भागों के बहुत से नाम थे क्योंकि उन्हें यज्ञ के लिए पशुओं को काटना पड़ता था सागर को पोतों से भरा हुआ वर्णित किया गया है समुद्र यात्रा बाद में अंशतः इस भय से निषिद्ध की गई कि इस प्रकार लोग बौद्ध हो जाएंगे बौद्ध धर्म वैदिक पुरोहितवाद के विरुद्ध नवनिर्मित क्षत्रिय धर्म का विद्रोह था हिंदू धर्म ने उसका साथ लेकर बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंका सभी दक्षिणी आचार्यों का प्रयत्न दोनों के बीच समन्वय कराने का था शंकराचार्य की शिक्षा बौद्ध धर्म के प्रभाव को प्रकट करती है उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को उलट दिया और उसे ऐसे चरम बिंदु तक ले गए कि बाद के कुछ सुधारकों ने आचार्य के अन्यायों को प्रक्षण बौद्ध ठीक ही कहा है